उन्हें कोई समझते नहीं संसारी के लिए मन से त्याग है बाहर से नहीं राम आपकी बच्चों को फुसला समझाने वाली बात है संसारी ज्ञानी हो सकता है पर विज्ञानी नहीं हो सकता श्री रामकृष्ण वह अंत में चाहे तो विज्ञानी हो सकता है पर जबरन संसार छोड़ना अच्छा नहीं राम केशवसेन कहते थे उनके पास आदमी इतना क्यों जाते हैं एक दिन चुपचाप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 स्त्रियां सब चिक की ओट में बैठी थीं मैंने केशों से कहा एक ही साथ सब आदमियों के गोते लगाने से कैसे होगा तो इन लोगों स्त्रियों की दशा क्या होगी कभी कभी किनारे पर लग जाया करना फिर गोते लगाना फिर ऊपर आना केशव और दूसरे लोग हंसने लगे हाजरा कहता है तुम रजोगुड़ी आदमियों को बड़ा प्यार करते हो जिनके रुपया पैसा मान मर्यादा खूब है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 मास्टर से राम सब रजोगुण की बातें कह रहा है इतने अधिक दाम खर्च करके बैठने की क्या जरूरत है बाग्स का टिकट न लिया जाए श्री रामकृष्ण का यह उद्देश्य है हाथी बागान में भक्त के घर श्री महेंद्र मुखर्जी की सेवा श्री रामकृष्ण श्रीयुत महेंद्र मुखर्जी की गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर से कलकत्ता आ रहे हैं आज रविवार है इक्कीस सितंबर अट्ठारह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 चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे। महेंद्र का मकान बाग बाजार में है श्री मदन मोहन जी के कुछ उत्तर तरफ श्री रामकृष्ण को उनके पिता नहीं जानते इसीलिए महेंद्र उन्हें घर नहीं ले गए उनके भाई प्रियनाथ भी श्री रामकृष्ण के भक्त हैं महेंद्र के कारखाने में तख्त पर दरी बिछी हुई है उसी पर श्री रामकृष्ण बैठे हुए ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर और महेंद्र से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 और कहीं कम प्रकाश है हाजरा यह भी कहता है ईश्वर को पा जाने पर उन्हीं की तरह मनुष्य षड़य स्वर्यशाली हो जाता है षड़स्वर्य रहेंगे जरूर फिर वह उन्हें अपने काम में लाए या न लाए मास्टर षडश्वर्य मुट्ठी में रहने चाहिए सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण सहास्य हाँ मुट्ठी में रहने चाहिए कैसी बुद्धि है जिसने ऐश्वर्य का कभी भोग नहीं किया वह ऐश्वर्य ऐश्वर्य चिल्लाकर अधीर होता है जो शुद्ध भक्त है वह कभी ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं करता श्री राम कृष्ण सोच को जाएंगे महेंद्र ने गड़ुए में पानी मंगवाया और गरुए को खुद हाथ में ले लिया श्री कृष्ण को साथ लेकर मैदान की ओर जाएंगे श्री कृष्ण ने सामने मणि को देखकर कर महेंद्र से कहा तुम्हें न लेना होगा इन्हें दे दो मड़ि गढ़ुआ लेकर श्री रामकृष्ण के साथ कारखाने के भीतर वाले मैदान की ओर गए हाथ मुग धो चुकने के बाद श्री कृष्ण मास्टर से कह रहे हैं क्या संध्या हो गई संध्या होने पर सब काम छोड़कर ईश्वर चिंतन करना चाहिए यह कहकर श्री कृष्ण हाथ के रोए देख रहे हैं गिने जा सकते हैं या नहीं रोए अगर न गिने जा सके तो समझना चाहिए कि संध्या हो गई